महाभारत द्रोण पर्व द्वा त्रिंशोध्याय है कौरव पांडव सेनाओं का घमासान युद्ध भीमसेन का कौरव महारथियों के साथ संग्राम भयंकर संहार पांडवों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण अर्जुन और कर्ण का युद्ध कर्ण के भाइयों का वध तथा कर्ण और सात्विकी का संग्राम संजय उवाच प्रतिघातम सुसैनोदर शोभ्यानदुरणम च दशभिष संजय कहते हैं महाराज अपनी सेना का विनाश सेन से नहीं सह था गया उन्होंने गुरुदेव को साठ और कर्ण को दस बाणों से घायल कर दिया तस्य बाणे तब द्रोणाचार्य सीधे जाने वाले तीखी धार से युक्त पैरे बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक भीमसेन के मर्म स्थानों पर आघात किया वे भीमसेन के प्राणों का अंत कर देना चाहते थे आनन्ते आनन्ते करनो अश्वस्थामाज तो इस आघात प्रतिघात को निरंतर जारी रखने की इच्छा से द्रोणाचार्य ने भीमसेन को 26 कर्ण ने 12 और अस्वस्थामा ने सात बाण मारे सदिर्दुर्योधनो राजा तत एनम था किरत भीमसेता सर्वान्त्यन्म तदनंतर राजा दुर्योधन ने उनके ऊपर छह बाणों द्वारा प्रहार किया फिर महाबली भीम से नब को अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया द्रोणम पंचाते दुर्योधनम द्वादश द्रोणिम अष्टा उन्होंने द्रोण को पचास कर्ण को दस दुर्योधन को बारह और अश्वस्थामा को आठ बाण बारे हरावम मृत्यु साधारणा त्यचोदय तेजुर्भीम सेमितौजस तत्पात भयंकर गर्जना करते हुए भीम ने रण क्षेत्र में उन सब का सामना किया भीमसेन मृत्यु के तुल्य अवस्था में पहुंच गए थे और अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते थे उसी समय अजातशत्रु युधिठ ने अपने योद्धाओं को यह कहकर आगे बढ़ने की आज्ञा दी कि तुम सब लोग भीमसेन की रक्षा करो यह सुनकर वे अमित तेजस्वी वीर भीमसेन के समीप चले युधान प्रभृत मादृपुत्रो च पांडव ते समेत स संसा सहिता पुरस स्वा। मे श्वास बहिर्गुप्ता द्रोणादी कंपिवे शव सामपेतुमीम प्रभृत रहा सात्विकी आदिमहारथी तथा पाण्डुकुमृपुत्र नकुल सहदेव। ये सभी पुरुष श्रेष्ठ वीर परस्पर मिलकर एक साथ अत्यंत क्रोध में भरकर बड़े बड़े धनुधरों में सुरक्षित हो द्रोणाचार्य की सेना को विदर्ण कर डालने की इच्छा से उस पर टूट पड़े वे भीम आदि सभी महारथी अत्यंत पराक्रमी थे तान प्रत्यय गृहणाद्य ग्रोह द्रोण नाम बर महारथानी बलान वीरान समिना उस समय रथियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोह ने घबराहट छोड़कर उन अत्यंत बलवान समरभूम में युद्ध करने वाले महारथी वीरों को रोक दिया बाह्यम मृत्यु ताबकान पांडवा जजहू सादिनोभ्यग्न तथिनो रथान परंतु पांडव वीर मौत के भय को बाहर छोड़कर आपके सैनिकों पर चढ़ आए घुड़सवार घुड़सवारों को तथा रथारोही योद्धा रथियों को मारने लगे च दम उस युद्ध में शक्ति और खड्गों के आघात प्रहार हो रहे थे फरशों से मार काट हो रही थी तलवार खींचकर उसके द्वारा ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था कि उसका कटु परिणाम प्रत्यक्ष सामने आ रहा था संपाते अपतत कुंजरा से हाथियों के संघर्ष में अत्यंत दारुण संग्राम होने लगा कोई हाथी से गिरता था तो कोई घोड़े से ही औधे से धराशाई हो रहा था नरो बाढ़ निर्भिन्नो रथा मारिश च पतितस्य तत्रपद पति तब्रमण प्रध्वक्ष आर्य उस युद्ध में कितने मनुष्य बाणों से विदीर्ण होकर रथ से नीचे गिर जाते थे कितने ही योद्धा कवच शून्य हो धरती पर गिर पड़ते थे और सहसा कोई हाथी उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मस्तक को भी कुचल देता था अपरा शाह पर मृदन पति शावनिंग रथिनो बहुन दूसरे हाथियों ने भी दूसरे बहुत से गिरे हुए मनुष्यों को अपने पैरों से रौन्द डाला अपने दांतों से धरती पर आघात करके बहुत से रथियों को चीर डाला नरांत्रे के लग्न संस ब्रह्मो समागा मृतन सतसो नरान कितने ही गजराज अपने दांतों में लगी हुई मनुष्यों के आते आतेलिए समरभूमि में सैकड़ों योद्धाओं को कुचलते हुए चक्कर लगा रहे थे काष्णा यणान नुंजरान काले रंग के लोह में कवच धारण करके रणभूमि में गिरे हुए कितने ही मनुष्यों रथों घोड़ों और हाथियों को बड़े बड़े गजराजों ने मोटे नरकुलों के समान ड्रोन डाला गिध पत्रधि से नाधि ह्रीमंत काल संपर्क बड़े बड़े राजा काल संयोग से अत्यंत दुखदाय गिद्ध की पाक रूपी बिछौनों से युक्त शैयाओं पर लज्जापूर्वक सो रहे थे हंसमात्र पिता पुत्रम रथे न भेद्य स युगे पुत्रच पितरम अवर वहाँ पिता रथ के द्वारा युद्ध के मैदान में आकर पुत्र पुत्र का ही वध कर डालता था था था और पुत्र भी पिता के प्राण ले रहा रहा इस प्रकार वहां मर्यादा युद्ध हो निपातितम युगार्धम महादाय प्रद्रुद्राव तथा कितने ही रथ टूट गए ध्वज कट गए छत्र पृथ्वी पर गिर, गिरा दिए गए और जुए खंडित हो गए उन खंडित हुए आधे जुओं को ही लेकर घोड़े तेजी से भाग रहे थे सा सिर बाहू नपत सिर सकुंडलम गजे ना क्षिप्य बलिना रथ संचूत क्षितु कितने ही वीरों की भुजाएं तलवार सहित काट गिराई गई कितनों के कुंडल मंडित मस्तक धड़ से अलग कर दिए गए कहीं किसी बलवान हाथी ने रथ को उठाकर फेंक दिया और वह पृथ्वी पर गिरकर चूर चूर हो गया तो रथ नाता गजे नाभ्या निर्मर्यादमुद्धम अवर तत्सुदार्म किसी रथी ने नाराज के द्वारा गदराज पर आघात किया और वह धराशाई हो गया किसी हाथी के वेग वेगपूर्वक आघात करने पर सवार सहित घोड़ा धरती पर ढेर हो गया इस प्रकार वहां मर्यादा शून्य अत्यंत भयंकर एवं महान युद्ध होने लगा हाथात हा पुत्र सखे क्वासी प्रहरा इतमोच्चरण सूजं ते विविधा गिरा उस समय सभी सैनिक हातात हा पुत्र सखे तुम कहाँ हो ठहरो कहाँ भागे जा रहे हो मारो लाओ इसका वध कर डालो इस प्रकार की बातें कह रहे थे हास्य उछल कूद और गर्जना के साथ उनके मुख से नाना प्रकार की बातें सुनाई देती थीं। थी समसजत सोत उपासम्यजो भौम भेरुन कसमल मनुष्य घोड़े और हाथी के रक्त एक दूसरे से मिल रहे थे उस रक्त प्रवाह के वहां की उड़ती हुई भयंकर धूल शांत हो गई उस रक्त राशि को देखकर कर पुरुषों पर मोह छा जाता था वीरो चक्रण चक्रीर वीरुगे काले जहार गदया सिर किसी वीर ने अपने चक्र के द्वारा शत्रु पक्षी वीर के चक्र का निवारण करके युद्ध में बाण प्रहार के योग्य अवसर न होने के कारण गदा से ही उसका सिर उड़ा दिया आशीत के परामर्शो मुष्टुद्धम तारुणम नख दंत ससुराणाम क्षता कुछ लोगों ने एक दूसरे के केस पकड़कर युद्ध होने लगा कितने ही योद्धाओं में अत्यंत भयंकर मुक्कों की मार होने लगी कितने ही सूरवीर उस निराश्रय स्थान में आश्रय ढूंढ रहे थे और नखों तथा दाँतों से एक दूसरे को चोट पहुँचा रहे थे उस युद्ध में एक सूरवीर की खडग सहित ऊपर उठी हुई भुजा काट डाली गई दूसरे के भी धन और अंकुश सहित बाह खंडित हो गई वहाँ एक सैनिक दूसरे को पुकारता था और दूसरा युद्ध से विमुख होकर भागा जा रहा था अन्य प्राप्तस्य किसी दूसरे वीर ने सामने आए हुए अन्य योद्धा के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया यह देख कोई तीसरा वीर बड़े जोर से कुलाहल करता हुआ भागा उसके उस आरतना से एक अन्योद्धा अत्यंत डर गया स्वाति मातंगो न्यपू नदी रोधा योष्ण कोई अपने ही सैनिकों को और कोई शत्रु योद्धाओं को अपने तीखे बाणों से मार रहा था उस युद्ध में पर्वत शिखर के समान विशाल का हाथी नाराज से मारा जाकर वर्षा काल में नदी के तट की भांति धरती पर गिरा और ढेर हो गया अभ्यो बहु सहा स्व सहसारथिन झरने बहाने वाले पर्वतों की भांति किसी मद श्रावी गजराज ने सारथी और अश्व सहित रथी को पैरो से भूमि पर दबाकर कर उन सबको कुचल डाला दुर्बलां अस्त्र विद्या में निपुण और खून से लथपथ हुए सूर वीरों को परस्पर प्रहार करते देख बहुत से दुर्बल हृदय वाले भीरु मनुष्यों के मन में मोह का संचार होने लगा सर्विघ्न अभवर्ण प्रागत किंचन सैन्य रजता निर्मर्यादम अवर्त उस समय सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से व्याप्त होकर सारा जनसमूह समूह हो रहा था किसी को कुछ नहीं सोचता था उस युद्ध में किसी भी या मर्यादा का पालन नहीं हो रहा था ततः सेना शीघ्र कालव्या माश पांडवा तब सेनापति धृष्ट ने यही उपयुक्त अवसर है ऐसा कहते हुए सदा शीघ्रता करने वाले पांडवों को और भी जल्दी करने के लिए प्रेरित किया कुरवंतः शासनम तस् पांडवा बहुशालिन सरो हंसाइवा पेतुर्ग्रंथो द्रोणरथम प्रति तदनंतर अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले पांडव सेनापति की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां द्रोणाचार्य के रथ पर प्रहार करते हुए उसी प्रकार टूट पड़े जैसे बहुत से हंस किसी सरोवर पर सब ओर से उड़कर आते हैं शब्द हो दुर्धर प्रति उस समय दुर्धर्ष भी द्रोणाचार्य के रथ के समीप सब ओर से यही भयानक आवाज आने लगी कि दौड़ो पकड़ो और निर्भय होकर शत्रुओं को काट डालो ततो द्रोण कृप करणो द्रोड़ी राजा जयद्रथ विन्दा अनुविन्दावंत्यौ सल्यतावार्य तब द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण अस्वस्थामा राजा जद्रथ अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा राजा सल्य ने मिलकर इन आक्रमण कार्यों को रोका तेवार्य धर्म संरब्धा दुर्निवार दुरासदा शरा ज्रोणम पंचाला पांडव सह वे पांडवों सहित पांचाल वीर आर्य धर्म के अनुसार विजय के लिए प्रयत्नशील थे उन्हें रोकना या पराजित करना बहुत कठिन था वे बाणों से पीड़ित होने पर भी द्रोणाचार्य को छोड़ न सके तथो द्रोणोच संक्रोधो विसृज छत सहसरान चेदि पंचाल पाण्डो नाम अकरोत कदनम यह दृक अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करके चेदि पांचाल तथा तो पांडव योद्धाओं का महान संहार आरंभ किया तस्तल निर्घोष शुश्र वेद वज्र संघ्राद संकाश त्रासनवान्हुन आर्य उनके धनुष की प्रत्यंसा का गंभीर घोष संपूर्ण दिशाओं में सुनाई देता था वह बद्र की गर्जना के समान घोर शब्द बहुसंख्यक मनुष्यों को भयभीत कर रहा था ए तस्तरे ज्युता संसप्तान बहुन अभ्यपत्र द्रोण पाण्डुन प्रमर्दी इसी समय अर्जुन बहुत से संसप्तकों पर विजय प्राप्त करके उस स्थान पर आए जहां आचार्य द्रोण पाण्डव सैनिकों का मर्दन कर रहे थे ताचरोगान महा महा हत्वा महावरता महा प्रत्यक्ष योद्धा महान सरोवरों के समान थे बाणों के समूह ही उनके जल प्रवाह थे धनुष ही उनमें उठी हुई बड़ी बड़ी भवरों के समान जान पड़ते थे तथा प्रवाहित होने वाला रक्त ही उन सरोवरों का जल था अर्जुन संसप्तकों का वध करके उन महान सरोवरों के पार होकर वहां आते दिखाई दिए थे सूर्य के समान तेजस्वी एवं यशस्वी अर्जुन के चिन्ह स्वरूप वाणध्वज को हमने दूसरे से ही देख दूर से ही देखा जो अपने दिव्य तेज से उद्भाषित हो रहा था संसप्तक समुद्रि स पाण्डव युगातापथ वे पांडव वंश के प्रणय कालीन सूर्य अपने अस्त्रमयी किरणों से उस रूपी समुद्र को सोख कर कौरव सैनिकों को भी संतप्त करने लगे प्रदा अर्जुन शस्त्रेज सा जैसे प्रणय काल में प्रकट हुई अग्नि संपूर्ण भूतों को दग्ध कर देती है उसी प्रकार अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्रों के तेज से समस्त कौरव सैनिकों को जलाना आरंभ किया तेन बाण सहस्रे हाथी घोड़े तथा रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करने वाले बहुत से योद्धा अर्जुन के सहस्रो बाण समूह से आहत एवं पीड़ित हो बाल खोले हुए पृथ्वी पर गिरे पड़े के चिदार्थ स्वनम परे पुनः पार्थ बाण हता के चिन्ह पे तुर्विगता सबह कोई आर्तना लगे कोई नष्ट हो गए कोई अर्जुन के बाणों से मारे जाकर प्राण सुन्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े तेपतिता का चिता से परामुखान न जघानार्जुन योधान जो जोध व्रतम जो अनुस्मरण उन योद्धाओं में से जो लोग रथ से कूद पड़े थे या धरती पर गिर गए थे अथवा युद्ध से विमुख होकर भाग चले थे उन सब को एक वीर सैनिक के लिए निश्चित नियम का निरंतर स्मरण रखते हुए अर्जुन ने नहीं मारा थे विकीर्ण रथा च्राहमुखा कुरव कर्ण कर्ण ती हाहेती चिचुक्र कौरव सैनिकों के रथ टूट फूट कर बिखर गए उनके विचित्र अवस्था हो गई वे प्राय युद्ध से हो गए और हाकर्ण हाकर्ण कर पुकारने लगे तमाधिथिरा कंदम विज्ञा शरण श्री माभि प्रतिश्रुतम तब अधीरथ पुत्र कर्ण ने उन शरणार्थी सैनिकों की करुण पुकार सुनकर डरो मत इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर अर्जुन का सामना करने के लिए प्रस्थान किया स भारत रथ श्रेष्ठ सर्व भारत हर्षण वरह। उस समय अस्त्रवे में श्रेष्ठ भरतवंशियों के श्रेष्ठ महारथी तथा संपूर्ण भारतीय सेना का हर्ष बढ़ाने वाले कर्ण ने प्रकट किया। विधुआन प्रज्वलित बाण समूह तथा दे दीप्यमान धनु धारण करने वाले कर्ण के उन बाण समूहों को अर्जुन ने अपने बाणों के समुदाय द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया तथा बाणां प्राणदन उसी प्रकार अधिरथ कुमार कर्ण ने भी प्रज्वलित तेज वाले अर्जुन के बाणों का तथा उनके प्रत्येक अस्त्र का अपने अस्त्रों द्वारा निवारण करके बाणों की वर्षा करते हुए बड़े जोर से सिंगनाथ किया धृष्टुंडीस्मश सातक महारत बिब्यधूकर्ण आसाद्य त्रिभ्रिभिरादी त्रिभिराजिमद इसी समय धृष्ट भीम तथा महारथी सात्विकी ने भी कर्ण के पास पहुंचकर उसे तीन तीन बाणों से घायल कर दिया अर्जुनाश्रम तुराधेय संवार्य सर्वृष्टि भी तमियाणाम चापाने चिक्षेद तब राधा नंदन कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन के बाणों का निवारण करके अपने तीन बाणों द्वारा आदि तीनों वीरों के धनुष को भी काट दिया ते ना इव निर्विसा शक्ति समुक्षिप्य भ्रषम सिंघा इवा, इवा नधन अपने धनुष कट जाने पर विषहीन भुजंगमो के समान उन सूरवीरों ने रथ शक्तियों को ऊपर उठाकर सिंह के समान भयंकर गर्जना की महाशक्त हो जग बुराधी रतिम प्रति उनके हाथों से छुटी हुई वे अत्यंत वेघशालिनी सर्पाकार महाशक्तियां अपनी प्रभा से प्रकाशित होती हुई कर्ण की ओर चली तान सर्वरा त्रिभेत्र ननाद बलवान कर्ण पार्थ विस्जरा परंतु बलवान कर्णे सीधे जाने वाले तीन तीन बाण समूहों द्वारा उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करके अर्जुन पर बाणों की वर्षा करते हुए सिंहनाद किया अर्जुन अचापिरा सप्तरा सुगह कर्णाधब बाढ़ निय अर्जुन ने भी राधानंदन कर्ण को सात शीघ्र बाणों द्वारा बिंधकर अपने पहने बाणों से उसके छोटे भाई को मार डाला तथा शत्रुजय पार्थ सडभी जहारल् नाटरो तत्पश्चात सीधे जाने वाले छह सहायकों द्वारा शत्रुंजय का संहार करके एक भल्ल द्वारा रथ पर बैठे हुए विपाट का मस्तक तत्काल काट गिराया पश्यता धर्तराष्ट्र प्रमुखे सूतपुत्र से सोदर्याता इस प्रकार पुत्रों के देखते देखते एकमात्र अर्जुन ने युद्ध के मुहाने पर सूतपुत्र कर्ण के तीन भाइयों का वध कर डाला तथा तो समुत्पत्ति रैन तेजवत वरासी कर्ण पक्षा जघान दस पंच तदनंतर ने गरुड़ की भांति अपने रथ से उछलकर उत्तम खडग द्वारा कर्ण पक्ष के पंद्रह योद्धाओं को मार डाला पुनस्तु रथमास्था धनुराधाय चापरम दिव्याध दस भी सूतम अस्वास पंचमी फिर उन्होंने अपने रथ पर बैठकर दूसरा धनु हाथ में दे लिया और दस बाड़ों द्वारा कर्ण को तथा पाँच बाड़ों से उसके सारथी और घोड़ों को भी घायल कर दिया धृट्टुम्न औ पशीवरम चरमचा यहा स्वरम जघान चंद्र वर्माण बृह ने भी श्रेष्ठ खद और चमकीली ढाल लेकर चंद्रवर्मा तथा निषधराज क्षेत्र का काम सम कर दिया तथा त्योचार पांचाल राजकुमार धृष्ट दुम्न अपने रथ पर बैठकर दूसरा धनुष रण क्षेत्र में कर गर्जना करते हुए तिहत्तर बाण द्वारा कर्ण को बिंद डाला यो सने योप्य धनुद्युति चतुष्ठ सिंह तत्पश्चात चंद्रमा के समान कांश्य सात्विकी ने भी दूसरा धन में लेकर सूतपुत्र कर्ण को चौसठ बाणों से घायल करके सिंह के समान गर्जना की भल्लाभ्याम सात मुक्ताभ्या कर्ण से पुनः इसके बाद उन्होंने अच्छी तरह छोड़े हुए दो भल्लों द्वारा कर्ण के धनुष को थ निमान राधेय उज्जुह सात कारणवात तत्पश्चात दुर्योधन द्रोणाचार्य तथा, तथा राजा जयद्रथ ने डूबते हुए राधानंदन कर्ण का सात्विकी रूपी समुद्र से उद्धार किया पत्य स्वरथमात्या कर्णम एवाभ्यधावंतमान प्रहरण उस समय आपकी सेना के अन्य सैकड़ों पैदल घुड़सवार रथी और गजारोही योद्धा सात्विकी से संतुष्ट होकर कर्ण के ही पीछे दौड़ गए धृष्टुमन सेमसभ्रथ भद्र अर्जुन एवं नकुल सहदेव से सातकी जुगपूर ए उधर धृष्टुम्न भीमसेन अभिमन्यु अर्जुन नकुल तथा सहदेव ने रण में सात्विकी का संरक्षण आरंभ किया छयार्थम एवेश महारौद्रक्ष धनिवका परेशान तुभूत्रण महाराज इस प्रकार आपके तथा शत्रुपक्ष के संपूर्ण धनुधरों के विनाश के लिए उनमें परस्पर प्राणों की परवाह न करके अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा पदाति रथनागा स्वाग स्वा रथ पति भी रथिनो नागपत्यस् रथ पति रथ पैदल रथ हाथी और घोड़े क्रमशः हाथी घोड़े रथ और पैदलों के साथ युद्ध करने लगे रथी हाथियों पैदलों और घोड़ों के साथ भिड़ गए रथी और पैदल सैनिक रथियों और हाथियों का सामना करने लगे अस्वैरस्वा गजनागारो रथि संयुक्ता सम्य पतचापिप अच्छा घोड़ों से घोड़े हाथियों से हाथी रथियों से रथी और पैदलों से पैदल झूझते दिखाई दे रहे थे एवं सुकलिल युद्धम आशीष क्रब्यादर्षण महद्भिस्थैरभीता यमराष्ट्र विवर्धन इस प्रकार उन निर्भीक सैनिकों का महान शक्तिशाली विपक्षी योद्धाओं के साथ अत्यंत घमासान युद्ध हो रहा था जो कच्चा मांस खाने वाले पक्षी पशु पक्षियों तथा पिसाचों के हर्ष की वृद्धि और जमराज के राष्ट्र की, राष्ट की समृद्धि करने वाला था तो हता नर वाज अनेक उस समय पैदल रथी घुड़सवार और हाथी सवारों के द्वारा बहुत से हाथी सवार रथी पैदल और घुड़सवार मारे गए हाथियों ने हाथियों को रथियों ने शस्त्र उठाए हुए रथियों को घुड़सवारों ने घुड़सवारों को और पैदल योद्धाओं ने पैदल योद्धाओं को मार गिराया गिरायाथ दबर ए महाया हय नाम वर रथ भेष वाजिन निरशवा दसने क्षण क्षित स्वयं गरम भूषणा रथियों ने हाथियों को गजराजों ने बड़े बड़े घोड़ों को घुड़सवारों ने पैदलों को तथा श्रेष्ठ रथियों ने घुड़सवारों को धरासाई कर दिया उनके जिहवा दांत और नेत्र ये सब बाहर निकल आए कवच और आभूषण टुकड़े टुकड़े होकर पड़े थे ऐसी अवस्था में वे सब योद्धा पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो गए थे तथा परे बहु पर बहुकर्णुध हतागता प्रतिभय दर्शना क्षिति विपोतिता हय गज पादिता धृषा कुथ मुक ने भी क्षता के पास बहुत से सा बहुत से साधन थे उनके हाथ में उत्तम अस्त्र शस्त्र थे उनके द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए सैनिक बड़े भयंकर दिखाई देते थे कितने ही युद्धा हाथियों और घोड़ों के पैरों से आहत होकर धरती पर गिर पड़ते थे कितने ही बड़े बड़े रथों के पहियों से कुचल कर क्षत विक्षत हो अत्यंत व्याकुल हो रहे थे प्रमोद ने स्वापद पक्ष रक्षाम जन अक्षयर तत्र धारुड़ महाबलाश कुता परस्परम निशोदय यंत्र प्रभृत रुरो जसा भयंकर जनसंहार सिंहक हिंसक जंतुओं पक्षियों तथा तो राक्षसों को आनंद प्रदान करने वाला था उसमें कुपृथ्वी में महाबली सूरवीर एक दूसरे को मारते हुए बलपूर्वक विचरण कर रहे थे तथो बले भ्रतलू परस्परम निरक्ष दिवा करत भरत नंदन दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत आहत होकर खून से लतपथ हो एक दूसरे की ओर देख रही थी इतने ही में सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुँचे फिर तो वे दोनों ही धीरे धीरे अपने अपने शिविर की ओर चल दी इत श्री महाभारत द्रोण पर्वी सन सप्तक वध पर्वढ़ी द्वादश दिवस आवहारे द्वा त्रिंशोध्याय हिस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत सन पर्व में बारहवें दिन के युद्ध में सेना का युद्ध से विरत हो अपने शिविर को प्रस्थान विषय बत्तीसवां अध्याय पूरा हुआ